माँ की बातें सरयू बाला देवी तीन अगस्त 1911 आज सवेरे दीक्षा लेने की इच्छा से कुछ सामान लेकर मैं माँ के पास गई किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी यह गौरी माँ से जान लिया था तथा उन्हें भी साथ लेकर गई थी माँ के यहाँ जाकर देखती हूँ कि वे अनन्य चित्त से ठाकुर की पूजा कर रहे हैं हम लोगों के पहुँचने के कुछ देर बाद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 क्यों मैंने रोने लगी माँ ने मेरे माथे पर लाल चंदन का एक बड़ा सा टीका लगा दिया मैंने दक्षिणा और ठाकुर भोग के लिए कुछ रुपये माँ को दिए बाद में गोलाब माँ की को बुलाकर माँ ने भोग का रुपया उनके साथ में दिया दीक्षा के समय मैंने माँ को बहुत गंभीर पाया बाद में पूजा के आसन से उठकर कर माँ ने मुझसे कहा तुम कुछ देर ध्यान जप और प्रार्थना करो मैंने जब वह समाप्त कर माँ को प्रणाम किया तो माँ ने आशीर्वाद दिया तुम्हें भक्ति लाभ हो मैंने मन ही मन माँ से कहा देखो माँ अपना कहा याद रखना कहीं भूला न देना श्री माँ अब गंगा स्नान को जाएंगी साँस में गोलाब माँ भी मैं भी माँ का कपड़ा गमछा आदि लेकर सांस चली माँ स्नान करने के लिए गंगा में उतरी ठीक उसी समय बूंदाबाँदी आरंभ हो गई नहाने के बाद घाट के पंडा ब्राह्मण को एक आम और एक पैसा देकर माँ ने कहा मैंने भले तुम्हें फल दिया पर दान का फल तुम्हारा है आहा पंडा महाराज तुम जानते नहीं आज किसके हाथ से तुमने दान पाया है और कितनी बड़ी बात तुमने सुनी कोटि कामनाओं से बंधे हम मानव इस दैवी वाणी का मर्म भला क्या समझें मेरे पास के वस्त्र लेकर और फिर भींगे वस्त्र मेरे हाथों में देकर मां बोली चलो आगे गोलाप मां बीच में मां और उनके पीछे मैं चली एक छोटे से लोटे में गंगा जल लेकर मां रास्ते के प्रत्येक वट वृक्ष में जल डालकर प्रणाम करते हुए चली माँ तब राजा के घाट पर नहाती थी क्योंकि नया घाट दुर्गा चरण मुखर्जी घाट तब नहीं बना था गोलाप माँ एक छोटे घड़े में गंगा जल लेकर आई थी उसे वे ठाकुर के घर में रखने गई नल की टंकी के पास एक लोटे में जल था माँ ने उससे पैर धोकर मुझसे कहा कीचड़ लगा है धोकर आओ मुझे पानी खोजते देख कर बोली उस लोटे के पानी से ही धोना मैंने कहा आपने वह पानी छुआ जो है माँ आगे थोड़ा सिर में छिड़क लो उससे ही होगा